पातजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र बत्तीस जैसे उगते हुए पौधे को उखाड़ कर फेंकना अति सुगम है परंतु जब वह वृक्ष बन जाए तब फिर उसको जड़ से उखाड़ना मनुष्य की शक्ति के बाहर हो जाता है ठीक ऐसे ही उत्पन्न होते दुष्ट संकल्पों का उच्छेद और उसके स्थान में पवित्र तथा शुद्ध संकल्पों का संयोजन करना अति सुगम होता है परंतु वही जब एक वृद्धाकार धारण कर लेता है तब फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता है सतरांग जो उठते हुए दुष्ट संकल्प को उसी समय मिटा देते हैं वे उसके परिणामस्वरूप कर्म और कर्म के फल दुख से भी बचे रहते हैं इसी कारण वेद में बारंबार यह प्रार्थना आई है यह मेरा मन पवित्र संकल्पों का स्रोत बने संकल्प विद्या की शक्ति का पूरा पूरा अनुभव करना अत्यंत कठिन है क्योंकि संसार के प्रत्येक पदार्थ में यह विद्या विराजमान है आज तक जितनी मानसिक शक्ति जैसे मैथमेरिजम हिप्नोटिजम टेलीपैथी स्प्रिचुअलिटी इस, आदि मनुष्य को विदित हुई है इन सब में यही अलौकिक शक्ति काम करती है मार्कोनी के बिना तार के तार वाले यंत्र वायरलेस टेलीफोग्राफ ने संकल्प शक्ति को अत्युतमता से सिद्ध किया है उससे इसके प्रबल अस्तित्व का प्रत्येक बुद्धिमान को निश्चय हो जाता है मार्कोनी महाशय कहते हैं एक शब्द अथवा वैसा ही कोई स्वर वायुमंडल में उसी प्रकार की गति उत्पन्न करता है जिस प्रकार झील में एक कंकरीले डाल देने से तरंगे उठने लगती है शब्द की ये तरंगे दूर दूर तक पहुँचती है चाहे कितनी दूर का अंतर क्यों न हो ये टेलीग्राफ के प्रत्येक यंत्र को अपना अस्तित्व अनुभव कराती है आकाश में सूक्ष्म मंडलों ईश्वर पर संकल्प की तरंगे दौड़ती काम करती और दूर दूर तक पहुँचती रहती है यदि मार्कोनी साहब अपने इस अलौकिक यंत्र का आविष्कार न करते तो युक्ति तथा तर्क पर ही भरोसा रखने वाले बहुत से मनुष्यों को विश्वास ही न होता इथर की शक्ति जो आकाश में विद्यमान है जिस पर संकल्प की तरंगें दूर तक दौड़ती है हमारे मस्तिष्क में भी विद्यमान है निरंतर विचार से उसके अंदर की गति उत्पन्न होती है और मस्तिष्क से उसी प्रकार निकलती है जिस प्रकार विद्युत की धाराएँ निकला करती है विचार की वे धाराएं जो अनिच्छित और संकल्प शक्ति की संरक्षता के बिना बाहर को निकलती है शीघ्र ही नष्ट हो जाती है परंतु विचार शक्ति की वेतन अंगे जिनके साथ संकल्प शक्ति का प्रबल बल विद्यमान होता है मनुष्य के मस्तिष्क से निकलकर रुकावट और विरोध के होते हुए भी उस समय तक निरंतर दौड़ती रहती है जब तक उनको ऐसा कोई मन न मिल जाए जो उस विचार के साथ सहानुभूति और अनुकूलता रखता हो यदि आप घृणा धिक्कार फटकार या शत्रुता के विचार इसी संकल्प शक्ति की सहायता से किसी के लिए भेजेंगे तो वे विचार जीवित शक्ति बन जाएंगे और वे तब तक निरंतर दौड़ते रहेंगे जब तक कि उसके मन तक न पहुंच जाए जिसके लिए वे भेजे गए थे वे इसके अतिरिक्त और बहुत से मनों के अंदर भी अपना प्रतिबिंब छोड़ जाते हैं प्रेम का जो प्रत्येक विचार बाहर जाता है अपने परिणाम में प्रेम की पूरी शक्ति लेकर उसी के पास वापस आ जाता है इसीलिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि मन का मन साक्षी है और फारसी में कहा है कि दिल रा बदिल रहे अस्त क्योंकि आसमान में अनेक भाँति के विचार चक्कर लगाते रहते हैं इसलिए जिस प्रकार के विचारों की मनुष्य में ग्रहण करने की प्रकृति होती है उसी प्रकार के विचारों को आकाश से वह अपनी ओर खींच लेता है यही कारण है यदि कोई बुरा विचार मन में उत्पन्न हो जाए तो फिर उसी प्रकार के विचारों की लड़ी मन में बन जाती है और वह तब तक बंद नहीं होती जब तक कि मनुष्य स्वयं अपनी प्रबल संकल्प शक्ति से अपने मन को उस ओर से नहीं रोक देता आकाश में उत्तम से उत्तम और निकृष्ट से निकृष्ट विचार विद्यमान है इसलिए केवल उल्म विचारों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को एकाग्र चित्त से उद्यत होना और उस और चित्त वृत्ति का लगाना ही पर्याप्त है जब तत्वदर्शी किसी पदार्थ पर विचार करता है तब उसी संबंध में नवीन बातें उसके मन में उठने लग जाती है और यह ऐसी बातें होती हैं जो स्वयं सोचने वालों के लिए भी सर्वथा नई और विस्मित कर देने वाली होती है इसी प्रकार आविष्कार करने वाला जब अपने आविष्कार के संबंध में विचार करने के लिए अपने चित्त को एकाग्र करके एकांत में बैठ जाता है तब वह आकाश में से अपने ऊपरयुक्त विचारों को उसी प्रकार संग्रह कर लेता है जिस प्रकार एक ताड़ का वृक्ष भूमि से मधुर रस को अपने अंदर खींच लेता है ठीक उसी प्रकार से एक आविष्कार करने वाला अपने मन को अन्य विचारों से शून्य और एकाग्र करके अपने उपयोगी विचारों को अपने अंदर आने का अवसर देता है एवं निरंतर अभ्यास के अंत में एक विख्यात आविष्कारक बन जाता है